भाइयों और बहनों दो भाई लिखते हैं कि हम शरणार्थी अपने मित्रों की शरण में रहे रह रहे सर्दी के कारण हम बहुत दुखी हैं कृपा करके बताइए कि हम कंबल तथा रजाई कहाँ से प्राप्त करें क्या ऐसे शरणार्थियों के लिए कोई प्रबंध है और वो रावलपिंडी के हैं ऐसा उसमें लिखा है अब इस तरह से तो काफी लोग पड़े होंगे जो रजाइया और खंबल इकट्ठे करते हैं वो तो सचमुच जो कैंपों में पड़े हैं जिसके पास तो जाहिर है कि कोई चीज नहीं है वो निकल तो उनके लिए ये सब प्रबंध हो रहा है और काफ़ी बांटा भी जाता है गुस्सा भी बांटा जाएगा और हजारों की तादाद में पड़े हैं कोई चंद हैं ऐसा थोड़े हैं हो सकता है कि ऐसे लाख भी हों कि जिसको ये चीज़ पहुँचानी चाहिए क्योंकि ऐसी शिविर को एक तो है ही नहीं एक तो बड़ी तो अभी जिसका कब्जा ये ये मर्कशी सरकार ने ले लिया है कुरुक्षेत्र में वहाँ काफी ज्यादा आदमी पड़े हैं और रोज दूसरे नए आते हैं ऐसी दिल्ली शहर में भी पड़ी है तीन तो है कम से कम शायद चार दूसरी तो इस पंजाब में भी पड़ी है वहाँ भी उन लोगों को भी तो वही चीज चाहिए जो यहाँ के लोगों है वो भी शरणार्थी हैं, तो जो लोग इस तरह से अपने मित्रों के वहाँ रहते हैं उनको कुछ भी ओढ़ने का देना वो तो मित्रों का काम रहता है ऐसा मेरा ख्याल है हो सकता है कि लोग बेचारे जो अपने घर पर रखते हैं वो खुद मुसीबत से अपने लिए रसाई का प्रबंध कर सके या तो कम्बल का तो वो जिनको वो रक्षा देते हैं उनको कहाँ से दें ये नहीं हो सकता है ऐसा मैं नहीं कहूँगा लेकिन ये अगर कर लें कि जिन्होंने ऐसा कहा कि हमको रसाई की दरकारी है तो उसको दे दिया तो मुझको ऐसा लगता है कि तो उसको पहुँच नहीं सकते क्यों कि हमारे वहाँ सब लोग हैं वो वो शरीफ हैं चाहिए ही इसीलिए मांग लेते हैं ऐसा नहीं है मैंने तो बहुत शिविरों को देखी है ऐसा काम करता ही आया हूँ हर जगह दक्षिण जनूबी अफ्रीका में था भी तो भाई ऐसा करना पड़ा था यहाँ आया हूँ तब से भी ऐसा ही काम करना पड़ता है तो इसलिए मैं जानता हूँ कि इसमें कितनी मुसीबत रह ये जो भाई लोग लिखते हैं दो तो उनकी तो कोई शिकायत मेरे पास है ही नहीं उनको कुछ कहना भी नहीं ऐसे लोग जो सचमुच वो गरीबी में रहने वाले हैं उनके पास कुछ है ही नहीं उनको पहुँचना ही चाहिए इसमें मुझको कोई शक नहीं है लेकिन उसका मेरे जैसा आदमी को पटाके से चलेगा वही बात है और दूसरे में तो कोशिश तो करता हूँ खबर देने की कि ये जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं ऐसे कि मैं मान के बैठ गया हूँ कि कोई खामुक है मुझको तो धोखा नहीं देंगे और कोई आया अच्छा ले लो नहीं देते हैं ऐसा तो है ही नहीं दे गए हैं मुझको नहीं देते हैं ऐसा नहीं देखने आदमी तो अपने के लिए मान लेता है ना कि मुझको धोखा नहीं देंगे लेकिन ऐसा करके भी मैं चल तो नहीं सकता मुझको कुछ न कुछ तो करना चाहिए तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये भाई है वो भी कुछ ऐसा बता सकेंगे तो मेरा ऐसा ख्याल है कहीं से भी उनको मिल जाएगा मेरे पास तो कंबल है नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन वो तो सब वहाँ कुरुक्षेत्र में भेजने के लिए पड़ी है अब तो। तो वो वहाँ तक तो पहुँच नहीं सका हूँ मैं क्या पहुँचने वाला था लेकिन अभी तो दूसरे भी तो जमा कर लें तो भेजें अभी मरोज़ लोग आते रहते हैं यहाँ पे तो वो तो जाते हैं बिल्ला मंडी में बिल्ला बिरला वो तो भर गया है वहाँ कोई जगह नहीं रही है इतना बस जितने देख सकते हैं वो तो ऐसे ही हैं पड़े वो का काम ही ऐसा रहा है कि दूसरों के दुख में हिस्सा ले दे लेना तो वो करते तो हैं और वहाँ तो पीछे वो वो गोस्वामी पड़े हैं तो वो तो रातों दिन ऐसे ही काम करते हैं लोग पास जाते हैं वहाँ से कंबल ले लेते हैं खाना ले लेते हैं और वो उन लोगों को देते हैं लेकिन रोज़ आते हैं तो उनको भी थकान होता है और लोग भी उसे परेशान हो जाते हैं कहाँ तक उनको देते रहें ये हमारे हाल है तो इन लोगों को मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो कुछ चीन के वहाँ लेते हैं उनका कुछ ऐसा करें अपने लिए तो ठीक है लेकिन सबके लिए वो करेंगे तो सबके लिए एक ही हो सकता है एक के लिए एक काम हो दूसरों के लिए दूसरा ये भी तो बन नहीं सकता है इसे कोई बड़ा पैमाने पर काम चल नहीं सकता है और हमारे तो बड़े पैमाने पर काम करना है इसलिए मैंने इस काम को बताने में इतना वकत ले लिया है मैं चाहता हूं को उनको या तो ऐसे लोगों को किसी को एक दिन के लिए भी ज्यादा की बर्दाश्त करनी पड़े ज्यादा तो अभी लिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा अभी तो ऐसा बहुत तो नहीं बढ़ गया है लेकिन बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा तो वैसे उसकी बर्दाश्त आदमी कैसे करे तो मैं समझता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को ऐसे बर्दाश्त करनी पड़े तो वो बात है अभी आज भी मैंने सुन लिया है कि एक बिचारा मिस्टिंग तो अभी हो गया काफी दुकान खुल गई है तो जो डिचार्ज करते थे गरीब मुसलमान तो उनके दिल में भी आ गया कि चलो मैं भी मेरी दुकान खोलूं, तो आज चला गया वो तो, तो एनक का काम करता है चश्मा का चश्मा का, का काम करने वाले ऐसे पड़े हैं तो वो तो दो चार रुपया शायद ही एक दिन में कमा सके मैं नहीं जानता हूँ कौन था कौन नहीं नाम भी मुझको तो पता नहीं है मैंने तो सुना अभी तो वो तो जाता था और तो दुकान खोलता था उसको काट डाला अभी तो ये शर्म की बात है सारी गल्दी के लिए किसी ने वो तो काटा तो हो गई आदमी दो आदमी के लेकिन वो दो आदमी कैसे काट सकते हैं क्यों काट सकते हैं और पैसे उस वक्त पुलिस कहाँ थी मिलिटरी थी इलीगल में तो वो कहाँ थी किस तरह से और सब लोग दुकान तो कोई कोने में लेते नहीं है खुफिया टोर तो से तो दुकान होती नहीं है सब आदमी आते जाते हैं तो ने किसी ने उनको रोकने की भी चेष्टा नहीं की और एक आदमी की हिम्मत चली उठकर को रात्रि टूटी तो नहीं तो उनको काटने की हिम्मत कैसी चल सकती है जब तक लोग इस बारे में फिर परवा लेते हैं के जानो जाने दो और चाहे एक मुसलमान को मार दिया तो अच्छा ऐसा आज खून हो जाता है हिंदू को मारते हैं सिख को मारते बचे तो मुसलमान क्यों ना मारे ऐसा बदला लेने के दिल में तो हो जाता है लेकिन उसको रोकना चाहिए न रोके जो बचे आपकी दिल्ली वो तो निकमी होने वाली है दिल्ली में कोई ऐसा थोड़ा आप मानते हैं कि सिर्फ हिंदू और सिख ही रहेंगे दूसरे कोई रहने वाले नहीं तो दिल्ली दिल्ली मिल जाएगी और पीछे सारी दुनिया उसकी बर्दाश्त नहीं करने वाली है दिल्ली के लिए तो बड़ा लंबा इतिहास पड़ा है उस इतिहास को बुझाना वो कोई किसी का काम नहीं है और ये बड़े बुझाने की चेष्टा करना उसको मैं तो ऐसा पागलपन मानूंगा तो मैंने सुना तो मैं कह लूँगा आप लोगों को आज जो मुझे कहना है वो तो जो से, लेपर से हिंदुस्तान में काफी ज्यादा लेपर पड़े हैं हम उनको रास्ते में दिखते नहीं है क्योंकि हमारे दिल में लेपर जो हुआ है उसके लिए घृणा पैदा हो जाती है होनी नहीं, नहीं चाहिए लेपर है वो कोई सचमुच पापी है और दूसरे जो मरीज लेते हैं वो पापी नहीं है ऐसा तो है जिसको मर्ज मर्ज हो जाता है उसने कुछ न कुछ दोष तो किया है इसने तक पापी तो मुझको अगर खांसी हो गई खांसी हो गई तो मैं तो समझता रहा हूँ तो कुछ न कुछ मेरा दोष था दोष के माने पाप हुआ तो मैं पापी था मुझको तुम नहीं तो इस तरह से वो खांसी होनी चाहिए खांसी वो एक लड़ है सबको होता है इसलिए उसमें कोई हर्ज नहीं है उसमें कोई रोश नहीं है ऐसा मैं मानने वाला आदमी नहीं हूँ तो जो मेरे लिए मैं काम बताता हूँ और सारी दुनिया के लिए है तो जो जिन लोगों को ये हो जाता है चमड़ी का रोग है बड़ा है लोगों को कैसे होता है उसकी काफी कथा पड़ी है लेपर का इतिहास भी काफी पड़ा है तो उन लोगों को ऐसा है मैं तो मानता हूँ कि वो जो शरीर का रोग होता है जैसे कि खांसी को या तो लेपरसी को हो लेप्रेसी और खांसी में मैं कोई बड़ा भारी भेद नहीं समझता हूँ भेद इतना ही है कि लेपर रहता है उसको थोड़ी ज्यादा दर्द होता है और दर्द भी आखिर में तो वो पीछे दर्द को मिल जाता है दर्द नहीं होता है लेकिन उसका अंगूठा चला जाता है हाथ चला जाता है ये चला जाता है नाक चला जाता है ऐसा बदसूरत तो हो जाता है ये सब बनता है उसमें लेकिन वो बदसूरत होते हैं इसलिए उनको बड़ा दर्द होता है ऐसा भी है ही लेकिन उस चीज को है और उसके लिए नफरत है मैं ये मानता हूँ ज्यादा नफरत हम लोगों को तो होनी चाहिए जो जो मन मलिन रखते हैं शरीर मलिन हो गया वो भी कोई मन की मलिनता के कारण होता है लेकिन जिसका शरीर मलिन रहता है जिसकी दृष्टि में गंदगी रहती है सुनना चाहता है तो वो भगवान का भजन नहीं लेकिन कोई ऐसी दुखटों का इतिहास सुनना ऐसे जो आदमी पड़े हैं उनको जो जो उनको सच्ची लेपरसी होती है ऐसा मैं तो मानने वाला आदमी हूँ कि ऐसे मर्ज वाले तो बहुत लोग पड़े हैं इसकी तो हम कोई लड़कार भी नहीं करते क्यों कि हम सब ऐसे भरे हैं तो कौन किसकी लटकार करे लेकिन क्योंकि वो लेपर से वो सब सबको नहीं होती है इसलिए हमारे दिन में वो उस बारे में नफरत होती है तो पहले तो हमारे पास ख्रिस्टी लोग ही थे ख्रिस्ती लोगों में एक बन गया है और काफी ऐसे पड़े हैं कि जो सिर्फ परोपकार वृत्ति से ही उनकी सेवा करते हैं हिंदुस्तान में लेपर इसाइलम जितने पहले थे वो तो करीब करीब सबके सब वो ख्रिस्तियों के हाथ में पड़े आज काफी ख्रिस्तियों के हाथ में पड़े हैं लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे हिंदी भी आज पैदा हो गए हैं कि जो केवल परोपकार की दृष्टि से वो करते हैं तो ऐसा एक परोपकारी पुरुष है मैं तो उनको महात्मा ही कहूँगा तो उनका नाम तो कुंदर है वो वर्धा में है वो शिष्य हैं विनोबा का विनोबा तो बड़े आदमी हैं तो उन्होंने और उनको ऐसा दिल में हुआ कि चलो कुछ न कुछ ऐसी सेवा करें तो पीछे उन्होंने लेबर की सेवा पसंद की और उसमें मनु नहीं मनोहर दिवन हाँ ठीक है हाँ कुंद तो उनका भाई है तो विनोबा ने उनको प्रेरणा की कि तुम ऐसा काम करो तो करते हैं करते हैं आस्ते आस्ते वो तो वो नीले रहते हैं उनको कोई पैसे की दरकार नहीं है पैसे के कारण वो करते नहीं है तो बड़ा अच्छा पैमाने पर उन्होंने कर लिया है काफी उसका अभ्यास भी कर लिया और काफी लोग उनकी तर, उनके तरफ से मनन भी लेते हैं तो अभी वर्धा में एक छोटे से पैमाने पर ही हो सकता है जो हो सकता है कि एक वहाँ एक एक समिति है तो समिति के मार्फत से एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो वहाँ जितने लोग ये काम करने वाले हैं वो मिलेंगे और तीस तारीख को वो मिलने वाले हैं तो वहाँ ये डॉक्टर सुशीला नायर है वो भी जाने वाली है उसी काम के लिए उसको जाना है उनको जाना तो था डॉक्टर देवराज को जाना था राजकुमारी जी को जाना था राजकुमारी को उनका पता भी है क्योंकि मेरे साथ रही है सेवाग्राम में लेकिन वो दोनों तो यहाँ काम में फंसे हैं तो वो नहीं जा सकते हैं ऐसा उनको लगता है और कोई उनको आग्रह तो कर नहीं सकते कि नहीं आपको जाना ही होगा आग्रह कौन कर सकता है तो सेवा का काम है जिसको लगता है कम जाए तो जाए तो वो तो नहीं जा सकते ये तो चली जा रही है और वहाँ पीछे एक दूसरा वो खुद लेप्रेसी उनको हो गई उनका नाम जगदीशन है वो तो मद्रास वो भी बड़े सज्जन है विद्वान पुरुष है और वो वो शास्त्री जी के भक्त थे तो उन्होंने अपना जीवन ऐसे काम में दे दिया है तो वो काम करते हैं तो वो भी आने वाले हैं दूसरे जो ऐसा काम करने वाले हैं वो भी वहाँ जमा हो जाएंगे तो मुझको लगा कि आप लोगों को मैं थोड़ी सी ये भी तो बात सुना दूंगा अच्छा है वो करुण कथा है रसीद भी है और उसमें काफी लोग काम नहीं करते नहीं तो वहाँ कलकत्ती तो है।, है।, है वो तो बढ़ रहा है और अभी ये बढ़ता जाता है तो मुझको ले गए की थोड़ा सा देख तोड़ो तो आखिर में यहाँ आने की ग्री में कर रहा था इतने में वहां चला गया था तो वहां भी मैंने देखा ऐसे उधर हिंदुस्तान में पड़े हैं लेकिन जितने पैमाने पर होने चाहिए, इतने पैमाने पर नहीं है तो मैंने कि आपको मैं सुना उसमें दिलचस्पी लेना है ऐसा लेकिन आप सुनिए तो सही कि ऐसे सब हम पड़े हैं तो ऐसे कामों में हम रहे कि हम तो एक दूसरों के का नाश करने में फंस जाए ये मैं कहूंगा कि वो सबसे बड़ा व्याधि हिंदुस्तान का क्या है कोई मुझको पूछेगा तो मैं तो कहूंगा कि ये नेपसी है कि हम आपस आपस में मर जाते हैं आपस आपस को मार डालते हैं क्योंकि एक मुसलमान है एक हिंदू है एक सिख है और पीछे किसको मारेंगे और किसको नहीं इससे को बेहतर ऐसा है कि हम अपना समय है उस समय का सदुपयोग करें ऐसे कामों में ले लें इससे ज़्यादा आज मैं नहीं कहना चाहता हूँ हम लोग डर पंद्रह मिनट तो मैंने डेली होगी